ने फिर अपना मुंह विक्रांत की तरफ बिल्कुल कान के पास ले जाकर कहा मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेट्रोलियम स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो फ्रीलांसर राइटिंग का काम क्यों करता था क्या वो अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रहा था अगर ऐसा कुछ है तो फिर पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है विक्रांत सर मैंने आपके लिए यहाँ का बेस्ट लोकल फूड ऑर्डर किया है इस वक्त ऑफिसर अजय ने अपने हाथ में रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड ले रखा था और उसने इसे विक्रांत की तरफ करते हुए इसे देखने के लिए दे दिया हालांकि अजय भी अब बगल वाले टेबल से आ रहे शोर से काफ़ी परेशान हो चुका था सच में इन शराबियों ने अब यहाँ बैठना मुश्किल कर दिया था ये लोग यहाँ पर इतना शोर मचा रहे थे और टेबल के आसपास इतनी गंदगी फैला रखी थी कि वहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो रहा था ऐसा नहीं था कि सिर्फ विक्रांत और ऑफिसर अजय को ही इन लोगों से प्रॉब्लम हो रही थी बल्कि यहाँ रेस्टोरेंट के भीतर बैठे सभी लोग इनकी हरकतों से परेशान थे यहाँ तक के रेस्टोरेंट का मालिक भी इन लोगों की हरकतों से परेशान नजर आ रहा था जाहिर है इनकी वजह से उसका बिजनेस भी प्रभावित हो रहा था लेकिन डर के मारे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी दरअसल ये सारे 25 से 30 साल के बीच के गुंडे टाइप के लोग थे सबने गले में मोटी चेन और हाथों में अजीब अजीब तरह के ब्रेसलेट पहन रखे थे जिस देखकर साफ कहा जा सकता था कि ये सब के सब रोड छाप गुंडे थे अजय अच्छा, काफी देर तक उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता रहा लेकिन फिर जब बर्दाश्त किसी में बाहर होगी तो फिर वो टेबल पर जोर से हाथ पीटते हुए खड़ा हो गया इन सालों को तो बताता हूँ अभी अजय उनके पास जा ही रहा होता है लेकिन उससे पहले ही विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया अरे आप बैठी रहने दीजिए ना इग्नोर करिए इन लोगों को आराम से खाना खाते हैं और चलते हैं यहां से है ऑफिसर अजय को वापस कुर्सी पर बैठाते हुए कहा विक्रांत की ये बात सुनकर रूही को जोर के हसी आ गए उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ये क्या हो गया अब फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मेरे कान तो नहीं बजरे आपने अभी लड़ाई करे से रोका है सच में वो मुझे पता है कि मैं जल्दी किसी को छोड़ता नहीं लेकिन अब मैं बदल रहा हूँ समझी तुम भी थोड़ा बदलो खुद को विक्रांत ने जवाब दिया फिर विक्रांत ने रूही की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए कहा सुनो तुम जाकर खुद ये मैटर सॉल्व करो वरना तुम्हारी नौकरी गई लंच के बाद विक्रांत रूही और पुलिस ऑफिसर अजय वापस जाकर गाड़ी में बैठ गया गाड़ी में बैठते हुए विक्रांत ने ऑफिसर अजय की तरफ देखते हुए उसे खुद के लिए पानी का एक बॉटल खरीद कर लाने के लिए कह दिया ऑफिसर अजय को विक्रांत की बात थोड़ी अजीब सी लगी लेकिन चूंकि विक्रांत काफी सीनियर ऑफिसर था ऐसे में अजय उनकी बात नहीं डाल सका वो तुरंत ही गाड़ी से उतरकर पानी लेने के लिए चला गया उसके गाड़ी से उतरकर जाते ही विक्रांत ने रूही के आगे अपना हाथ फैला दिया विक्रांत की इस हरकत को देखते हुए रूही थोड़ी नाराज हो उठी और उसने विक्रांत की तरफ नाखुश होते हुए कहा आपने तो खुद ही मुझसे कहा था ना कि उन लोगों को समझाओ अब मैंने जब अपना काम कर दिया तो फिर इसमें भी आपको तकलीफ क्यों हो रही है आप कितना अजीब हो यार और इतना पैसा है आपके पास फिर भी यार ओए बकवास बंद करो और पैसे मुझे दो विक्रांत चला दो आप रूही विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर दे उसने फिर विक्रांत को घूरते हुए अपना बैग खोलकर उसमें से वॉलेट निकाल लिया मैंने तुम्हें शांत करने के लिए कहा था उनका पर्स सुनाने के लिए नहीं कहा था विक्रांत ने रूही को घूरते हुए कहा अरे आप क्या बातें कर रहे हो रूही ने फिर से बहस करते हुए कहा एक तो आपने मुझ जैसी सीधी साधी लड़की का फायदा उठाया ऊपर से मुझे आप सुना भी रहे विक्रांत ने कहा इतने दिन से मेरे साथ हो इसलिए मुझे लगा कि तुम अब तक काम करने का तरीका समझ चुकी होगी मैंने तो तुम्हें उन लोगों के पास बस इसलिए भेजा था ताकि तुम जाकर उनसे कुछ कहो ताकि वो लोग तुम्हें लड़की समझकर कुछ कहें फिर जब वो लोग तुम्हें परेशान करने लगेंगे तब मैं बीच में आकर तुम्हें बचाने के बहाने उन लोगों को पीट सकूँ कम से कम मुझे उन लोगों से भिड़ने का बहाना तो मिल जाता है को फिर विक्रांत के आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई फिर उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा एकदम बेवकूफ आदमी अगर तुम्हें बहुत लड़ने का ही मन था तो फिर तुम्हें खुद ही जाकर उसे भिड़ जाना था मेरा सहारा क्यों लिया मेरा फायदा क्यों उठाता है विकांत ने फिर रूही के हाथ से वॉलेट छीनकर उसमें सारा पैसा निकाल लिया और फिर चलाते हुए बोल पड़ा अब मैं ईमानदार और सीधा आदमी हो गया हूँ तो मुझे अब किसी को भी मारने पीटने के लिए प्रॉपर रीजन चाहिए ना तुमको ये बात समझ में नहीं आती क्या विक्रांत ने रूही के वॉलेट से पैसे निकालकर गाड़ी की खिड़की से बाहर हवा में उछाल दिया ये क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हो क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो मुझे तो है मुझे दे दो ना विक्रांत की हरकतों से रूही काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही थी आपको पैसे से भी नफरत हो चुकी है क्या आप बिल्कुल पागल हो चुके है बिल्कुल बेवकूफ फिर रोहि ने विक्रांत के हाथ से खाली वॉलेट छीन उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया उसने गुस्से से विक्रांत को तरेरते हुए कहा सच में आपके जैसा मैंटल मैंने कभी नहीं देखा आप भी मेंटल और वो आपकी गर्लफ्रेंड भी वो भी मेंटली है तभी तो दोनों परफेक्ट जोड़ी बनी है इस वक्त विक्रांत रूही को कुछ जवाब देना चाहता था लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर अजय पानी की बोतल लेकर वापस आ चुके थे उसने अंदर आते ही विक्रांत के हाथ में पानी का बोतल पकड़ा दिया और फिर तुरंत ही गाड़ी को अंदर से बंद करके बैठ गया उसको देखकर विक्रांत चुप हो गया हालांकि विक्रांत तो और रूही का चेहरा देख ऑफिसर अजय को भी इतना समझ में आ चुका था कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है ऐसे में वो भी शांत होकर गाड़ी में बैठ गए। इसके बाद गाड़ी में एक अजीब तरह का सन्नाटा छा चुका था यहाँ की सिचुएशन काफी अजीब सी हो रखी थी जैसे पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ी तुरंत ही रोड के आसपास के लोग दौड़ दौड़कर सड़क पर गिरे हुए पैसे उठाने लगे जबकि वहां रेस्टोरेंट के भीतर बैठे उन गुंडों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया उनका वर्ड गायब हो चुका था और अब उन्होंने रेस्टोरेंट के भीतर फिर से तांडव मचाना शुरू कर दिया जबकि रेस्टोरेंट के ठीक बाहर पैसे लूट रहे लोगों को तनिक भी ये खबर नहीं थी कि रेस्टोरेंट में जो लोग पैसे के लिए शोर मचा रहे हैं ये लोग उन्ही के पैसे लूट रहे है